देवी भागवत नवम स्कंध सावित्री का विवाह सत्यवान की मृत्यु सावित्री और यमराज का संवाद भगवान नारायण कहते हैं नारद जब राजा अशोपति ने विधिपूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका स्तमन किया तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों साध्वी सावित्री सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हँसती हुई राजा से से से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो, उस समय देवी सावित्री की चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी देवी सावित्री ने कहा महाराज तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपी नहीं है अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ राजन तुम्हारी परम साथ रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अशुपति ने सावित्री रखा वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो वह कन्या समय पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नौ यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। लक्ष्मण सेन कामार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी क्योंकि सत्यवान सत्यवादी सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से सम्पन्न थे राजा ने रत्न भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के लिए समर्पित कर दिया सत्यवान भी बड़े कौतुक के के साथ उस कन्या को पाकर अपने घर चले गए। एक वर्ष हो जाने सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के, के अनुसार हर्ष पूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अन्य भी गए उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई दया सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। उन्हें यमराज ने देखकर उनके अंगुष्ठ शरीर को लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब प्रया सावित्री भी उनके पीछे लग गई संयमनीपुरी के स्वामी साधुश्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर कर मधुरवाणी में उससे कहा धर्मराज ने कहा अहो सावित्री तुम इस मानवीय देश से कहा जा रही हो यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो मर्त लोक का प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है साधवी तुम्हारा पति सत्यवान भारत में आया था इसकी आयु अब हो चुकी है अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है अपना उत्तम कर्मों से ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्रीहरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है संपूर्ण सिद्धि अमृत तथा श्रीहरि के के आदि चार प्रकार के पद भी अपने कर्म के प्रभाव से मिल सकता है देवता मनु राजेंद्र शिव गणेश मुनिंद्र, तपस्वी क्षत्रिय वैश्य मृेक्ष स्थावर जंगम पर्वत राक्षस किन्नर अधिपति वृक्ष पशु किरात अत्यंत सूक्ष्म जंतु कीड़े दैत्य दानव तथा तो असुर ये सभी जोड़िया प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती है इसमें कुछ भी संशय नहीं है इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गया